संस्कार इससे पूर्व में हुआ था पुरा नहता <coughs> <अंतुन> है।, <coughs> है कि बुद्धियादयो आत्मा मात्र विशेष गुणा बुद्धि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार आठ हो गए ना कहते बुद्धियादि जो आठ है वो आत्मा का विशेष गुण है।, है ना बुद्धादयो अष्टो आत्मा मात्र विशेष गुण ये आत्मा में मात्र आत्मा में ही रहते हैं और ये विशेष गुण है hmm. आपको गिनाया था एक सामान्य गुण है एक विशेष गुण है सामान्य विशेष गुण का क्या क्या कार्य का बता दिया था चौबीस गुण बताया था चौबीस गुण से सामान्य गुण और विशेष गुण को भेद दिखाया था सामान्य कितने सोलह थे है ना? तो सोलह क्या क्या थे रूप गंध, रस, स्पर्श, संख्या नहीं।, नहीं नहीं, नहीं नहीं, रूप, गंध, रस, स्पर्श, कार्य क्या क्या है कार्य कालिका बोलो रूप रस, गंध, रसगंध पृथक रूप धस्पर्शिक द्रव बुद्धियादि भावना अंत शब्द वैशेषिक गुण इनको ये विशेष गुण ये सोलह गिनाया था उसमें से ये कहते हैं बुद्धियादि भावना अंतर ये कहता है बुद्धियादि और भावना है बुद्धि है आदि भावना है अंतर उनको बुद्धि आदि कह दिया ये आठ है इसलिए ये आठ को पूरा सीधा कह दिया ये बुद्धि आदि और भावना अंतर तो ये आठ है ये ये कहता है कि बुद्धियादय अष्टो आत्म मात्र विशेष गुण बुद्धि इच्छा प्रयत्न नित्या नित्या ये जो बुद्धि इच्छा एवं प्रयत्न ये नित्य भी है और अनित्य भी है ना तो नित्य भी है और अनित्य भी नित्या ईश्वरस्य से जीवस्य हम लोगों का इच्छा और बुद्धि इच्छा एवं प्रयत्न वो अनित्य है <eDonald> अनित्य है अनित्य है क्यों <eclassera> हम अनित्य है मैं <laughs> है <laughs> न शरीर अनित्य है मन बुदियादि ये भी अनित्य है <coughs> तो मन बुद्धियादि जीव का शरीर में मन बुद्धि आदि वो अनित्य है अनित्य ये कहते हैं कि और नित्या ईश्वर ईश्वर का हाँ जो क्योंकि नित्य में तो नित्य ही सब रहेंगे उनका इच्छा इनका बुद्धि इनका, इनका प्रयत्न सब नित्य है नहीं, इसमें नहीं, है? ना? नहीं। <coughs> फिर कहते हैं संस्कार सं, संस्कार का क्या बताया था नहीं। पहले स्मृति माता जन्म स्मृति संस्कार का नहीं आया है तो अभी बताएंगे अभी इसको पदकृति में बताएंगे ये कहते हैं संस्कार त्रिविध वेग भावना अस्तित्व स्थितिस्थापक ये कहते हैं अनुभवजन्य संस्कार संस्कार से स्मृति अनुभव से जन्य है और स्मृति का जो हेतु है वही भावना है अनुभव जन जन्य पे सती स्मृतिर्तुत्व भावना यहाँ लक्षणम ऐसे कहता है ना तो भावना का लक्षण है अनुभव से जो जन्य और स्मृति का जो हेतु है वही इसका नाम है संस्कार वो संस्कार तीन प्रकार का है वेगो भावना स्थिति स्थापक कहते है पृथ्वी आदि चतुष्ट मनोवृति नहीं जो बेग है ना ये पृथ्वी आदि चतुष्ट पृथ्वी आदि चतुष्ट कौन कौन तेज नहीं, नहीं। पृथ्वी आकाश को छोड़ के हम्म ये और मन मन तो इन पांचों पदार्थों में ये वेग रहता है ना इसलिए कहते हैं पृथ्वी व्यादी पृथ्वी जल तेज वायु और मन ये पांचों में हाँ। तेज, में तेज, नहीं। तेज नहीं। अरे चट चर चटा कर ऊपर उठता है तो वेग तो वेग मतलब अभी बताएंगे वेग का क्या अर्थ है तो ये कहते हैं वेग का अर्थ हो गया पृथ्वी व्यादी ये चारों में रहना क्योंकि अभी संस्कार का ही लक्षण क्या था केवल संस्कार का क्या, क्या था हम हम अनुभव में स्मृति तो ये संस्कार का लक्षण है और वो चार प्रकार हो गए तीन हो गए भावना क्रियाजन क्रियाजनक वेग है ब्रेक का अर्थ है? बे, है क्रिया क्रियाजन्य जनयत क्रिया तो। ना? बेग का है क्रिया क्रिया जन सती, जन्यक्त सती। लक्षण तो और ये रहता है पांच में क्या किस किस में रहेगा पृथ्वीय चतुष्ट और है ना <coughs> फिर कहते हैं कि अनुभव जन्य स्मृति भावना है ना तो अनुभव से जन्य और स्मृति का जो हेतु है, है उसका नाम है भावना कर स्पष्ट है आत्मा मात्र वृत्ति भावना जो है ये आत्मा इसका अधिकरण है आत्मा में ही ये भावना रहती है है ना? तो भावना का ये दृष्टांत देते हैं वो कहाँ रहता है भावना? आत्मा में तो दृष्टांत ये कहते हैं हाँ ये हो गया भावना हो गया फिर स्थिति स्थापक ये कहते हैं अन्यथा कृतस्य पुनः स्तवस्था आपादकम अन्यथा अन्यथा अन्यथा कृतस्य कृत मतलब कर दिया नहीं। नहीं, नहीं। जैसे है है था ना एक रबड़ था ऐसे ही उसको आपने खींच लिया तो ये इतना बड़ा था तो उसको खींच दिया यहाँ तक तो आ गया है ना यहाँ तक जो आ गया ये यहाँ पर तो फिर इसको छोड़ दिया तो पूर्व अवस्था में आ जाता है नृत्य उसको अन्यथा कर दिया जैसे था उससे अन्यथा कर दिया अन्यथा अन्य पुनः अवस्था फिर उसे पूर्व अवस्था को वो आ जाता आ है उसका उसका नाम है स्थिति स्थापक जैसे ये कहाँ रहते हैं ना पृथ्वी पृथ्वी प्रिथि में रहती पटा मतलब चटाई जैसे चटाई हम ये करते हैं तो उसको फोल्डिंग कर देते हैं वाइंडिंग कर देते हैं फिर जब हम सोना चाहते हैं तो फिर बिछा देते हैं तो हमें से वही अन्यथा कृतस्य पुनः तद जो गुलर मारते हैं ना बंदर को तो वही तो कितना लंब जाता है फिर जाता। फिर वापस आ जाता है अन्यथा कृतस्य से पुनः तदवस्था अपा तो गया? स्थेक स्थार्थ। स्थेक स्थार्थ हो गया स्थित गुणा है न इस प्रकार गुण प्रकरण समीय पदकृत एक संस्कार विभजते संस्कार आ सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्तिर तो जातिमत्वम जातिमान संस्कार गुण आत्मविशेष गुण उभय वृत्ति, वृत्ति उभय गुणत्व जातिमान संस्कार अभी संस्कार का अभी परिष्कृत लक्षण कर रहे हैं अभी संस्कार का क्या लक्षण कहा था अनुभव जन्य सती स्मृति हेतु संस्कार से लक्षण ऐसे कहा था अभी ये कहते हैं कि सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति तो भावना संस्कार संस्कार कहते हैं सामान्य गुण सामान्य गुण प्लस आत्मविशेष गुण आत्म विशेष गुण है ना उदय <coughs> देखो ये गुण है गुण गुण कितने है चौबीस है चौबीस में रहने वाला जो धर्म है वो व्याप्य धर्म है चौबीस से कम हो गया एक कम भी हो वो व्याप्य हो जाएगा एक में तो व्याप्य होगा दो चार कि सामान्य गुण संस्कार है ना तो संस्कार के कितने प्रकार का स्थिति स्थापक ऐसे तीन है, कि तीन जो है बेग भावना है। तो बेग और ये है। और ये सामान्य गुण भावना जो है विशेष गुण है ना तो आप आप गिनाया था विशेष अभी कहा था रूपगंधा रस स्पर्श स्नेह संसिधि का द्रव बुद्धिदि भावना अंत है इस शब्द गुण है था। तो उसमें विशेष गुण में भावना आई ना नहीं आ, भावना भावना। है ना तो विशेष गुण में आत्म विशेष गुण में भावना भावना और सामान्य गुण में बेगर बेगर दोनों बेगर ये दोनों देखो ये व्यापी ब्या, ये है ये भी व्यापी है और गुण को तो, तो है वो व्यापक धर्म है वो चौबीस में रहता है और वो वेग में जो रहेगा रहेगा वो क्या है व्याप्य व्याप्य जाति है वही है व्याप्य समझ में आता है ना नहीं? नहीं तो उभय सामान्य गुण और आत्मविशेष गुण उभय उभय उभय में आ, संस्कार ना नहीं ये संस्कार जो है उभय उभय उभय में है ना नहीं आ, तो जाति मान गुण तो का व्याप्य जाति हम्म तो जो होगा वो ये संस्कार ना? अभी संस्कार दो सामान्य और विशेष तो उभय में गुणत्व व्याप्य जाती है वो हो जातिमान संस्कार घटाधि वारणा गुणत्व व्याप्य तो आप उसमें गुणत्व तो व्याप्य न दीजिए हम सामान्य गुण आत्म विशेष ना तो उसमें से हम क्या पद नहीं देंगे गुणत्व व्याप्य पद ना न देंगे तो क्या हो जाएगा उभय जातिमा उभय आओ क्यों कहेंगे दोनों को दिया जाता था इसलिए उभय पद है सामान्य गुण आत्म आत्मा विशेष गुण संस्कार करेंगे संस्कार का लक्षण करेंगे सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति वृत्ति है उभय इतना कहेंगे घट में ये कहते आपका लक्षण जाएगा घट में कहा घटाधि गुणत्व तो व्यापी जाती तो इतने गुणी पद न देंगे तो घट में आपका लक्षण जाएंगे सामान्य गुण आत्म विशेष आत्मविशेष गुणय गुण तो व्याप्य जातिमान तो घट में सामान्य गुण भी है और विशेष गुण है नहीं उसमें आपके लिए उसमें विशेष नहीं विशेष गुण होना चाहिए तो आत्म विशेष गुण उसमें दे देंगे तो हम तो ये नहीं होगा आत्म विशेष गुण तो आत्मा में रहेगा ना तो घट में कैसे रहेगा खाली विशेष गुण कहेंगे गुण घट में है है ना सामान्य गुण गुण भी है है और विशेष में कितने द्रव्य होने के कारण 24 गुण उसमें रहेंगे 24 गुण से सामान्य गुण और विशेष गुण है तो रूप गंधा रस स्पर्श स्ने और विशेष परिमाण गुण तो सामान्य और विशेष गुण ये उभय वृत्ति है है ना घट में भावना नहीं इसलिए तो कहते हैं तो वो आत्म विशेष गुण आत्म शब्द नहीं देना चाहिए आत्म शब्द नहीं देना चाहिए आत्मा का भावना तो उसमें फिक्स है ना आत्मा में हो रहेंगे बुद्धि वो आठ जो है वो विशेष गुण है वो केवल आत्मा में ही है घटपट में नहीं रहेंगे ना रहने से लेकिन अन्य जो विशेष गुण है विशेष गुण उतना ही है ना तो और भी है तो विशेष गुण भी जैसे रूपगंध रसपर्श ये ये घट में है ना नहीं और संख्या ये ये सामान्य गुण है तो उन्हीं से तो सामान्य गुण और विशेष गुण उभय वृत्ति है आत्म विशेष गुण नहीं कहेंगे आओ ये करेंगे तो था भी तो नहीं हो रहा है तो क्योंकि क्योंकि सामान्य गुण भी है उसमें घट में और विशेष गुण भी है और गुण तो व्यापी जाति तो है चौबीस गुण नहीं रहेगा ना बुद्धि आत्मा का जो विशेष गुण को निकाल देने से तो तो वो व्यापी हो गए व्यापक नहीं नहीं होगा तो तो का व्यापी जाती घटाद में है ये सामान्य विशेष गुण गुण तो का व्यापी जाती और गुण व्यापी तो कह देंगे तो घटाद में नहीं जाएगा क्या दिया नहीं देखा, नहीं देखा। है नहीं आपको उसमें संस्कार विभजते घटाधिवार <coughs> गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुण व्यापी पे मतलब संस्कार भी घट में जाएगा आत्मविशेष आत्मविशेष गुण सामान्य गुण आत्मविशेष गुण उभय वृत्ति जाति संस्कार ऐसे ही करेंगे तो संस्कार का लक्षण घट में जा रहेगा तो उसमें तो नहीं हटा तो कुलाल का भावना क्या है कुलाल घट घट में जा रहा है घट में आत्म विशेष गुणी रहेगा नहीं सुखा, दुखा, इच्छा संस्कार तो है है ही होने भी होने भी हो जाएगा बेग है। गड़ में बेग है। नहीं हो नहीं है लोग है सामान्य गुण हो गया और आत्मविशेष गुण उभिंग आगे चलिए उसमें नहीं कुछ नहीं वो जैसे ही दे दिया उतना ही दे दिया तो ये कहा कि फिर कहते हैं संयोग आत्म विशेष गुण उभय आत्म विशेष गुण उभयिशेष गुण उभयृत्ति यहाँ तक नहीं देंगे यहाँ नहीं देंगी सामान्य गुण है सामान्य गुण गुण तो व्यापी जातिमान तो स्वयं स्वयं सामान्य गुण है और गुण तो का व्यापी जाती उसमें है तो इतना कहेंगे तो गुण में चला जाएगा ये स्वयं में चला जाएगा स्वाँग, स्वाँग है? क्या चीज तो ये, ये है तो उनसे ये सामान्य गुण वाला क्योंकि रूपगंध रही है विशेष गुण कार्य का मतलब प्रमाण नहीं है कारिका जो आपने गाया उसका लक्षण है विशेष गुण का लक्षण है लेकिन यह नहीं दिया गया वो लक्षण जिसमें घटेगा वो हो जाएगा विशेष गुण तो इसलिए ये जो कारिका में जितने गुण का निरूपण किया गया व दिया गया उस परिगणन किया गया वो लक्षण सामान्य विशेष गुण का लक्षण जा रहा है तो इसने उनका कार्य में देखा दिया तो वो उस जो लक्षण है विशेष गुण का जो लक्षण है वो संयोग न्या होने के कारण ये हो गया सामान्य सामान्य हो गया तो सामान्य गुण गुण तो व्याप्त जातिमान हो जाएगा स्वयोग उसमें लक्षण चला जाएगा स्वयं में भी संस्कार चला जाएगा संस्कार नहीं है उसमें अतिव्याप्ति दूर करने के लिए आत्म विशेष गुण कर देंगे तो इसमें नहीं जाएगा है ना आत्म विशेष ज्ञानादि सामान्य दि है ना हाँ तो सामान्य पद हटाइए आत्म विशेष गुणा भी नहीं। भी नहीं नहीं ये दिया गया था इसके लिए गुणा तो विशेष गुण तो जो है बुद्धि है, तो है तो बुद्धि मतलब ज्ञान है बुद्धि ज्ञान है ना सर्वव्यवहार है तो बुद्धि ज्ञानम तो नीशेष गुण है तो आत्मवृत्ति है तो इसलिए ज्ञान में आपका लक्षण जा रहा है तो सामान्य पद दे देंगे तो ज्ञान में नहीं जाएगा क्योंकि ज्ञान सामान्य गुण वाला नहीं है गुण दुण दुण पे जाती नहीं है उसमें नुँ। नुँ। पतन असमभाग अभी बताया कि संस्कार तीन प्रकार का है क्या क्या है तो ये कहते हैं कि क्या अभी वेग का लक्षण बताया था क्या बताया था क्रिया क्रिया लक्षण होता है जो क्रिया का जनक है क्रिया से जन्य है न जिससे क्रिया से उत्पन्न है और क्रिया को भी उत्पन्न करने का देखो देखो ऐसे ही पे एक गेंद रखा हुआ है ना? स्थिर न तो आपने बॉल ऑफ प्रयोग किया बॉल ऑफ प्रयोग किया चारे? तो देखो ये भी ये इसका ऊपर है ये भी स्टैंड तो आप देखो, देखो बाल जो प्रयोग किया तो उसमें तो बाल प्रयोग कब होता है जब क्रिया करते हैं क्रिया करेंगे तो क्रिया करेंगे तो इससे आपने बाल प्रयोग कर दिया तो यहाँ से वो हट गया तो और दूसरा यहाँ पे था इसमें लगा इसमें इससे बेगो उत्पन्न कर दिया तो से क्रिया से उज्जल्य हुआ है ना नहीं, नहीं। hmm. क्रिया से जन्य कौन हो इसमें बेग yeah. हुआ। तभी तो ये आकर इसमें कोलाइट हुआ न hmm. तो ये हुआ इससे तो इस जब लगा तो ये भी ये इसमें भी गति आ गई वेगा तो क्रिया से जन हो तो क्रिया का जन इसमें जो क्रिया उत्पन्न है ना तो ये दूर चला गया तो उसका नाम है बेग क्रियाजन्य तो सत्य <laughs> क्रिया जाना काम लक्षण ये कहते हैं पतन बेगा। है ना तो ऐसे यहां पे रखा गया था कोई कोई वस्तु ये उच्च जगह में है तो जब पहला पहला कारण क्या होगा उस पतन का क्रिया से तो लोगों <coughs> आप आप गुण प्रकरण में पढ़े थे है ना तो गुण प्रकरण में पढ़े थे चौबीस गुण क्या है परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व गुरुत्व है ना गुरुत्व है तो गुरुत्व का आ, क्या अर्थ बनाया था आद्यपतन पतन असमवाई कारणम है ना आद्यपतन पतन कारणम गुरुत्व से लक्षणम तो गुरुत्व भारीपना तो इसमें ये इसमें अगर ये हल्का होता ये रूई रखा गया तो इसमें कितने बल्ब प्रयोग कर वो गिरेगा नहीं वो थोड़ा सा बल्ब प्रयोग करने से ऊपर उठ जाएगा उड़ेगा है ना इसमें जो भारी पन है तो वो पतन का कारण बनता है पतन पतन प्रथम का कारण है है इसमें जो गुरुत्व ना ये जो गुरुत्व एक जो है भी उसमें है गुरुत्व तो है वो प्रथम पतन का कारण है और द्वितीय पतन आदि उसमें बेगादि सहकारी कारण बनते हैं अच्छा। मतलब क्रिया है तो तो उसने यही तो कहता है कि द्वितियादि पतन असमवाई कारणम, है ना? पतन का जो असमवाई कारण है ये वेग है ये वेग द्वितियादि क्योंकि वेग ये आपका गुण गुण है तो गुण एवं गुन कर्म जब भी कारण बनेंगे तो कौन सा कारण बनेंगे असमवाय समय कारण कौन बनेगा है द्रव्य ही द्रव्य ही समवाय कारण बनेगा समझ ना द्रव्य ही समवाय कारण बनेगा और बाकी असमवाय कारण तो होने से ये जो वेग है ये गुण गुण पदार्थ है तो होने से द्विती आदि पतन का जो असमवाही कारण है उसका नाम है बेग तो आप असमवा कारण बनेगा तो असमवा कारण का लक्षण क्या था असम कारण का क्या लक्षण था समवाहि कारण का लक्षण एवं कारण का लक्षण बताया था असम संवाहिक कारण समय उत्पाद समवाई कारण है ना कार्य कारण एक अर्थे समवेत सत्कारण असमवाय कारणम कार्य एवं कारण के साथे साथ कार्य के साथे कारण के साथ कार्य कारण एकण कारण कारण लक्षण में तीन प्रकार है ना समय कारण और जो असम कारण है कार्य के साथ समवाय सम्बन्ध से रहते हुए जो कारण बनता है तो उसका नाम वही लक्षण इसमें वेग में चला जाएगा दोनों से वो असमवा कारण है दोनों से वित्ती पह अरे द्वितीय क्षण में ये वेगादी तो वेग का लक्षण कहते हैं द्वितियादिपतन असमवाय कारण वेग से ना तो हम कहेंगे है नीति पतन नहीं कहेंगे खाली कहेंगे असमवाय कारणम असमवाय कारणम वेग से लक्षण है ना नहीं तो ये जो द्रव्य द्रव्य था द्रब्य। द्रब्य उसमें तो रहेगा तो इसमें रूप रहेगा ना, ना रहेगा रहेगा रहे रहे रहे रहे रहे। रहे रूप है ये जो रूप है ये ये जो द्रव्य रूपी जो वस्तु है तो उसका जो रूप ये किसका कारण है ये किसका कारण है ये जो इसमें रहने वाला जो रूप है ये रूप किसका कारण है किस का कारण है, है? <coughs> तो का कारण का ये का <coughs> हाँ। रूप अरे आपका आपका ये वस्त्र का जो है इसमें जो जो ये रक्त रूप है रक्त रूप है ये रक्त रूप किस कारण है तंतु ना ना रूप का तंतु, तंतु, तुणा तुणा नहीं। तंतु का नहीं द्रव्य का कैसे कारण बनेगा गुण तंतु मना द्रव्य तंतु में रहने वाला जो रूप है तंतु, तंतु रूप का कारण बनेगा न तंतु रूप का कार्य अरे तंतु रूप ही कारण है पट रूप का इसमें जो का का का का तंतु तंतु तंतु तंतु तंतु तंतु संयोग कारण कारण है का। तन्तु तन्तु है का। है पट रूप में अगर रूप कहा पट में कहा कैसे आ जाए उसी का परिले से इसमें ये अभी आपका लक्षण क्या कह रहे हैं ये कहते हैं कि हाँ क्या है? <laughs> ये कहते हैं रूपादि रूपाधि बारणा पतन हाँ देखो ये कहते हैं रूप रूप में रूपादि कह दिया रूप गुण रूप गंधर स्पर्श इत्यादि में ये कहते हैं उसमें आपका बेक का लक्षण जा रहा है इसलिए पतन देने तो तो बेक का लक्षण से द्वितीयधिपतन का ये हटाओ के क्या हो जाएगा लक्षण अरे द्वितिया हाँ हटाना असमवाई कारण बेगस लक्षणम तो असमवाई कारण जो तंतुरूप है ये तंतुरूप है ये पट रूप का असमवाई पट रूप ना? है, है, आन्द। आन्द। रूपर, रूपर का है ना रूपर, ये जो कपाल रूप है ये जो कपाल रूप है ये घट रूप का कारण है ना नहीं ये है इस प्रकार गंध कपाल का जो गंध है घट का गंध है संख्या वो भी घट का संख्या तो नि तो ये कहते हैं कि तो संख्या होगा इसमें द्वित्व है इसमें है तो नहीं जाएगा तो कुछ जो है, इसने अभी है ऐसे तो ये जो रूप रूप रूप है तो ये ये तंतु का जो कारण बना ये किस प्रकार कारण गया असंभव कारण है कहीं गुण होने कारण है ना तो ये तंतु तंत्र पट रूप का असमभा पटल रूप घट रूप का असमवाही कारण है तो उसने लक्षण चला गया है तो लक्षण चला गया तो उसको बारण करने के लिए द्वितीय पतन इतने पतन दे देंगे लेकिन ये भले ही रूप ये पटल रूपक घट रूप के प्रतिकारण कारण हैं, है लेकिन आदि पतन का असमवाही कारण नहीं है ये तो गुरुत्व वेग वेग ही असमवा कारण है नहीं? उसमें नहीं जाएगा समझाया ना नहीं आया mm -hmm. फिर कहते हैं कालादिवार असंभा असंभा द्वितीयादि पतन <coughs> कारणम है ना नहीं हाँ क्या लक्षण, mm. Mm. <coughs> लक्षण है वो ouais um uh, तो है गया इसमें जो दिया गया असम कारण ये दस से लग दिया? अभी आ, ये कहते हैं कि आपने है ना? ना? काल में आपका हो जाएगी अभी कालादि कालायन इतना पद नहीं रहे द्वितीय पतन हुआ है ना? न तो द्वितीय क्षण में जो पतन हुआ तो किस काल में हुआ ना नहीं।, नहीं।, नहीं काल उसका कारण है ना नहीं।, नहीं काल आदि ये सामान्य कारण सभी के सभी प्रति यत्न इच्छा ये सब आठ जो कारण है ये सभी के प्रति समान है सामान्य है ना तो सामान्य होने के कारण तो काल में लक्षण चला गया तो असमवाय कारण ये करेंगे लेकिन काल जो है वो असम्भा कारण नहीं क्योंकि द्रव्य है ना वो हाँ। या तो किसके प्रति समय कारण बनेगा या तो काली के रूप से वो कारण बनेगा ऐसा ना तो इसलिए तो वो असमवा कारण नहीं है असमय पद दे देंगे तो काल में नहीं जाएगा नहीं। भावनाम लक्ष्य हेती अनुभव अनुभव जन्य उपेशमृतर हेतुत्म ऐसे ना भावना का लक्षण क्या है जो अनुभव से जन्य है और स्मृति का तो है।, है उसका नाम है भावन। भावना भावना लक्षण लक्ष्य आत्माय प्रथम दलम अभी ये हो गया तो तो तो स्मृति, स्मृति, भावना का लक्षण आप कर रहे हैं तो अनुभव से जो जन्य होकर स्मृति का जो हेतु तो है तो उसे ये कहते हैं कहा गया है? आत्मविश्वाद आत्माधिवार प्रथम दल हम प्रथम दल का अर्थ विशेष है ना इतने इतना अनुभव जन सत्य नहीं देंगे हेतु स्मृति हम कह जो जो स्मृति का हेतु है तो वो भावना है स्मृति का हेतु कौन है अनुभव है अनुभव है ना अनुभव वो होता है ये कहते आत्मा विषय तो से ये कहते आत्मा आत्मा है, आत्मा में आपका लक्षण चला जाए तो उसको है ना नहीं तो आप इतना पता नहीं रहेंगे स्मृति कहाँ रहती है आत्मा में हम कहेंगे स्मृति का हेतु कौन है जिसमें वो रहेगा उसका वो कारण है ना नहीं देवेंद्र जी यहाँ पे भी एक बल्ब चला गया मर गया कौन तो तो तो से समझ में आया ना नहीं <laughs> थे थे थे थे थे थे थे। <laughs> तो नि जिसमें वो रहता है स्मृति आत्मा में रहती है तो आत्मा उसका कारण है ना नहीं ने ने ने। तो उसके लक्षण है उसने चला गया तो उसको दूर करने के लिए आत्मविशेष गुण है ना तो उसमें दूर करने के लिए हम क्या देंगे इतना तो, दे देंगे तो जो स्मृति है तो अनुभव से जन्य ना अनुभव अनुभव का जनक है जन्य है तो आत्मा में नहीं नहीं हाँ आत्मा में नहीं गया तो उनसे हाँ आत्मा ही सभी का जनक है तो आ, आत्मा जन जन तो, नहीं है। तो से आत्मा में उसमें नहीं जाएगा न जाने कारण तो लक्षण समन्वय हो गया फिर कहते हैं अनुभव ध्वंस वारणा द्वितीय पद द्वितीय पद तो अनुभव जन्य <coughs> कौन है स्मृति है और अनुभव से जन्य और कौन है नहीं नहीं तो स्मृति तो हो गया एक अनुभव से, से जन्य स्मृति हुआ तो कौन अनुभव अनुभव से है है ना प्रतियोगी ही का कारण है, उसमें भी लक्षण चला गया ये कहते हैं अनुभव ध्वंस वारणा द्वितीय दल द्वितीय दल ये नहीं देंगे इतना नहीं देंगे अनुभव अनुभव अनुभव से भी है, है है, ना? को हम भावना लक्षण ये ये कर रहा अनुभवी हाँ तो ऐसे ही लक्षण करेंगे भी आ, भावना का लक्षण हो जाएगा तो उसको दूर करने के लिए हम कहेंगे ये का है है नहीं ना? स्थिति स्थापक अन्य थी समवेत समवत हो गया है न पृथ्वी मात्र समबेत संस्कार संस्कार जातिमत्व स्थित स्थापक है ना पृथ्वी मात्र समवेत ये पृथ्वी मात्र में रहता है <coughs> ये पृथ्वी मात्र जो कहा वो कहता है कटादि पृथ्वी है न भी, भी रहता है ना नहीं रहता है तो तो तो तो क्या है चटा, चटा, है तो उसमें है उसमें रहता तो पृथ्वी पृथ्वी मात्र मात्र कैसे कैसे हो गया? मात्र तो का करता है ना, तो कैसे हो गया गया अन्य का करता ना पे फैलाते थोड़ी है ये तो कहते पृथ्वी मात्र वृति ये ये लक्षण क्या बता रहे हैं है पृथ्वी मात्र में जो समवाय समवाय सम्द से रहता है है ना और संस्कार व्याप्य जाति है उसका नाम स्थिति स्थापक है ये पृथ्वी मात्र जो कह दिया मातृपद जो कह दिया कटादि पृथ्वी मातृ पृथ्वी कहा था ना कटादि में भी है तो पृथ्वी मात्र कैसे रुपये हो गया अरे अन्य में होगा तो मात्र शब्द को व्यक्त प्रयोग किया जाता है अन्य से हटाने के लिए तो यहाँ पे क्या है अरे ये कहता है कि कटादी कटा कटादी कटादी पृथ्वी मात्र कटादि जो है वो पृथ्वी है उसका पृथ्वी का एक दृष्टांत तो दे दिया कटादि कटा ये पृथ्वी है तो पृथ्वी वृति उसका दृष्टांत दृष्टान्त कटादी समझाए ना तो पृथ्वी तो मात्र वृति होता हुआ जो संस्कार का व्याप्य जातिमान है उसका नाम है प्रिथिस्थाप। गंधत्वम आदाय गंधे अति व्याप्ति वारणा संस्कार व्याप्य तो पृथ्वी मात्र व्याप मात्र वृति पृथ्वी मात्र समवेत समबा, सम, तो इतना कहेंगे तो पृथ्वी मात्र में समवेत और क्या है, है पृथ्वी में सम्वेत है ना नहीं तो उसमें तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संस्कार तो व्यापी जाति लेकिन गंध संस्कार का व्यापी जाति नहीं है ये पद दे देंगे तो गंध में नहीं जाएगा फिर कहते हैं भावना पृथ्वी पृथ्वी संवेतन दीजिए लक्षण क्या हो जाएगा हाँ तो इतना कहेंगे संस्कार मात्र जन्य तुम तो भावना एवं बेग तो इसमें जाएगा इस इसलिए कहते हैं भावना तुम आदाय तो भावना है भावना में भी आपका लक्षण चला गया है तो उसको हम दे देंगे क्या दे देंगे पृथ्वी मात्र वृत्ति तो दे देंगे तो पृथ्वी में ये नहीं रहता है भावना कहाँ रहती है आत्मा में है ना फिर कहते हैं आगे क्या दिया है? स्थिति रूप आदा वारणा जाती थी टाइम हो गया <coughs> यहाँ पे भी वैसे स्थिति स्थापक एवं बेग बेग है ना तो इनसे मतलब दोनों से वेग एवं स्थापक दोनों को लेकर ये कर रहे आदाय रूप वारणा रूप अगर ऐसे लक्षण करेंगे तो रूप उसको कल भी। हूँ पूर्णमद पूर्णमद पूर्ण पूर्णमस्व